गानों के सरीले प्रोग्राम देसी जायका में आप सबका स्वागत है क्या हालचाल है कैसा बीत रहा है वीकेंड आज का मौसम जैसा है ना इट्स परफेक्ट सिट एट होम गरम चाय नाश्ता और टीवी के सामने अरे भाई फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है क्रोशिया वर्सेस फ्रांस आई थिंक वो 10 बजे से स्टार्ट होने वाला है तो आई एम श्योर आई एम लूजिंग सम ऑफ माई लिसनेस और डिस्ट्रैक्टेड बिटवीन मैच इंड दिस अगर आप आज ये प्रोग्राम नहीं सुन पा रहे तो मैं हमेशा आर्काइव डालती हूँ यू कैन फोकस ऑन योर मैच इट वुड बी रियली एक्साइटिंग टू सी क्रोशिया प्लेज अगेन फ्रांस बिकॉज इट इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम वन क्रोशिया रीचेज टू दिस फी फा वर्ल्ड कप एंड यू कैन सेंस फ्रॉम माई वॉइस आई एम रियली एक्साइटेड आई डोंट नो हु यू आर रूटिंग फोर बट सम हाउ फ्रॉम सम बिकॉज ऑफ सम इमोशनल रीजन्स आई एम रूटिंग फॉर क्रोशिया सो वेल well, अगर आप घर में नहीं हैं या मैच टी वी के सामने बैठकर मैच नहीं देख पा रहे हैं अप अबाउट अपने कामों में लगे हुए हैं तो फिर क्या है लेट द सॉन्ग प्ले इन द बैकग्राउंड दे विल कीप द एटमोसफियर प्लेजेंट फॉर यू ठीक है ना <laughs> आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्यून्स एट डब्ल्यू आर एन एल पी भास्कर रेडियो फ्री नेशनल वन और वन ओ एन एंड अराउंड नेशनल एरिया यू कैन लिसन टू दिस रेडियो स्टेशन ऑनलाइन Anywhere around the globe at एट रेडियो फ्री नेश डॉट ओ आर जी और इसकी एक फ्री एप भी है जो एंड्रॉयड और आई ओ एस आई मीन आई फोन दोनों पर हो जाती है इट्स वेरी ईजी टू ट्यून इन टू प्रोग्राम विद दैट एप तो और जैसा मैंने बताया इफ़ यू एवर मिस द प्रोग्राम वी फुट द आरकाइव ऑन आर ऑन आर फेसबुक page देसी जाइका के फेसबुक पेज पर और मेरे पेज पर इफ़ यू आर ऑन माई फेसबुक पेज सो तो आज हम कौन से गाने और क्या बातें लेकर करेंगे मतलब क्या बातें लेकर आई है पूजा आप शायद ये सोच रहे होंगे क्योंकि मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया कोई हिंट नहीं दिया बताती हूँ बताती हूँ पहले माहौल को थोड़ा सुरीला बनाया जाए आज का पहला गाना प्ले किया जाए इजाज़त है चलिए सुनते हैं The body. बीमारी इस बेढ़ी दुनिया के संगी हम न होते यारा अपनी तो यारी यारी तेरी यारी चल इस सुमारी सारी मेरी फिकली तेरे आगे कैसी लगी शुरुआत फिल्म का नाम वजीर, गाने को फिल्माया गया था अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर पर एंड यू मस्ट एव गेस्ट आवाज़ भी थी बिग बी और फरहान अख्तर की और जैसा कि गाने से पता लगता है इन दिस मूवी दे बोथ डेवलप ड यूनिक काइंड ऑफ फ्रेंडशिप इट वॉज़ अ गुड मूवी गाने की इलाइंस है ना सारी मेरी फिक्रें तेरे आगे है हारी <laughs> तो हुआ यूं कि पिछले दिनों माई फैमिली वन टू इंडिया एंड आई वॉज ऑल अलोन ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं यहाँ पर अकेली थी यूजली क्या होता है बच्चे लेकर हम चले जाते हैं और फतिदेव अकेले रह जाते हैं बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं यहाँ पे अकेली थी एंड दे ऑलवर गॉन सो जब आई वॉज थिंकिंग कि अरे वाह अब तो बहुत वक्त मिलेगा सब काम निपटा लिए जाएंगे फ्रेंड्स के साथ कैचअप कर लूँगी पर दो चार दिन होते होते खाली घर जैसे काटने को दौड़ने लगा और तब आई I मीन mean, few friends of mine realized it without me saying ki you know akele bahut dil ghabra raha hai ya acha nahi lag raha hai they just took over from there aur aaj ke waqt mein jab sabhi busy hain waqt nikal kar wo text karna unka khairiyat puchte rehna choti choti baatein na khana khaya ki nahi aisa nahi akele mein sirf bread kha ke kaam chala rahe ho <laughs> to ye sirf choti choti baatein uh, and when it was happening uh, that 20 days my family was not here uh the support of them i'm really thankful and that's kind of make me realize ki you know those waaki actually jab hum apne parivar aur um, sabse dur yahan par akele hote hain to dost kitna bada sahara ban jate they are like lifeline of yours life right so those lines keep playing in my head sari meri fikre tere aage hai haari and that make perfect sense to दोस्त फ्रेंड्स जी हाँ बात करते हैं उस खूबसूरत रिश्ते की जो जन्म के साथ विरासत में तो नहीं मिलता पर फिर भी हम सब की ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा होता है और अच्छे दोस्त आप भी मानेंगे कि अच्छे दोस्त किसी लॉटरी से कम नहीं होते यू um, नो you know, वैसे तो आजकल um, Facebook, WhatsApp के ज़माने में दोस्तों की क्या कमी है लेकिन अच्छे दोस्त इफ़ यू हैव एट एक तो मिलते बहुत मुश्किल से हैं और अगर इफ यू हैव हाँ इट बड़े संभाल के रखिए बिल्कुल दिल से लगाकर अपने नेक्स्ट सॉन्ग की जो लिरिक्स है ना दे आर सेइंग दिस थॉट वेरी ब्यूटीफुली चलिए सुनवाती हूँ आपको चलते हैं यह सॉन्ग था 1973 की मूवी नमक हराम से आवाज किशोर कुमार की बोल आनंद बख्शी और संगीत आर डी बर्मन का पर्दे पर दो सुपरस्टार एक साथ अमिताभ जी एक बड़े से हैंडी के साथ Uh, मेरे ख्याल से उस समय हैंडीक्रम काफ़ी नया नया होगा इट्स इट्स सीन्स लाइक अ बड़ा सा भारी सा इक्विपमेंट और uh, वो पकड़े हुए हैं हाथ में एंड ही वॉज़ फिल्मिंग राजेश खन्ना वाइल ही वॉज सिंगिंग दिस सॉन्ग सो पर्दे पर अमिताभ विद राजेश खन्ना और आवाज़ किशोर दा की वो uh, आनंद बख्शी और संगीत आर डी वर्मन का दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पता नहीं कैसे हमने आज तक ये मूवी नहीं देखी पर कोई नहीं इट्स इन माय लिस्ट माय स्टूडियो नंबर इज सिक्स वन फाइव एट थ्री फाइव थ्री टू टू फोर द स्टूडियो नंबर इज़ सिक्स वन फाइव एट थ्री फाइव थ्री टू टू फोर सेवन जस्ट टेक्स्टेड मी एंड आस्किंग दिस नंबर एनीथिंग यू वांट टू शेयर अबाउट दोस्त और वट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाव और एनी स्पेसिफिक फ्रेंड टेक्स्ट मी एंड विल शेयर योर मैसेज और योर थाट राइट नाव राइट हियर ऑन रेडियो तो आज देसी जायका में पूजा के साथ बातें हो रही हैं दोस्ती की वैल well, आजकल इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में फेसबुक पर हम सबके जाने कितने दोस्त हैं कुछ जिनको हम कभी मिले तक नहीं फ्रेंड्स ऑफ आर फ्रेंड्स सेंडर्स आर फ्रेंड रिक्वेस्ट वी एक्सेप्ट और लोची हो गई इंस्टेंट दोस्ती और ऐसे में आपको नहीं लगता कि वो जमाने अम, कुछ और ही थे क्या जब ऐसे गाने गाए जाते थे कैसे <laughs> ऐसे सुनिए गर खुदा मुझसे कहे गर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग है बंदे मांगू मैं ये मांगू महफिलों के दौर यू चलते रहें हम प्याला हमने वाला हम सफद हम राजया मत ताकयामत ता मत जो चिरागों की तरह जलते aye ek yaadein yaad ho hum यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी 1973 की मूवी जंजीर गुलशन बाबरा के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत और आवाज किशोर दा की नहीं मन न की इस बार और पर्दे पर एक बार फिर अमिताभ विद प्राण I mean, once again, I haven't seen this movie, but um, you know, song कई बार देखा है आई गेस कि इसमें प्रान जो कि यूजअली विलन का कैरेक्टर uh, प्ले करते थे मूवीज़ में इन स्टिल ही प्ले आ गुड गाय इन दिस मूवी सो मूवी नहीं देखी पर गाना मुझे इतना पसंद है I think frame by frame um, he was wearing the प्रान was wearing a पठान suit and dancing with two. Um, रूमाल हाथ में लेकर भाई अमिताभ सिटिंग इट्स वन ऑफ़ माय फेवरेट टू अगेन सो कमिंग बैक टू आर दोस्ती डिस्कशन व्हाट इज़ फ्रेंड आई मीन हु इज फ्रेंड डिक्शनरी सेज आई मीन हम लोग तो अपनी बहुत सारी डिफरेंट डेफिनीशंस हैं बट बाय द डिक्शनरी डिक्शनरी सेज वन अटैच्ड टू अनदर बाय अफिक्शन सो बचपन में तो ये कितना आसान होता था ना दोस्तियाँ करना बस मिले और फट से हो जाया करती थी दोस्ती जो हम उम्र घर के आसपास होते थे वो दोस्त बन जाते थे और फिर जब हम स्कूल जाते थे तो क्लास में जिसके साथ बैठे जिसके साथ खाना खाया जिसके साथ खेलने गए बस दोस्त हो गए एंड आई डोंट थिंक कि उस उम्र में हम दोस्ती में ज़रा भी दिमाग लगाते थे इन दैट एज आई गेस वी पिक्ड फ्रेंड्स विद आर जस्ट द नेचुरल इंस्टिंग कुछ ऐसे बचपन वाले दोस्त याद हैं आपको नाम शक्ल वेल well, उम्र के इस पेड़ाव पर पड़ा आकर अपने शहर और देश से इतनी दूर आई एम नॉट श्योर हाउ मैनी ऑफ अस आर स्टिल कनेक्टेड विद आर चाइल्ड हुड फ्रेंड्स फिर भी व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़माने में कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप नहीं कनेक्टेड हैं एंड इफ़ यू फील लाइक करके देखिए आई एम स्टिल कनेक्टेड विद फ्यू ऑफ़ माई चाइल्ड हुड फ्रेंड्स एंड इट Awesome feeling. कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ुर्सत में बैठ कर वो पुराने दिनों की बातें आई नो इट्स अ टाइम वेस्ट पुराने दिनों की बातें करना बट समाइम्स दे गिव सो मच प्लेजर याद है वो टीचर ऐसी थी याद है हम ऐसा करते थे आई मीन इट्स जस्ट इट्स pure pure प्योर हैप्पीनेस वेन यू टॉक विथ योर चाइल्ड हुड फ्रेंड्स एंड आप भूल जाते हैं कि 40, बयालीस पैंतालीस पचास वॉटैवर हमारी उम्र हम फिर से वही 7, 8, 15, 12 वाली उम्र में पहुंच जाते हैं जब हम वो सारी बातें करते हैं दट इज़ अ गुड फीलिंग अगर आप कनेक्टेड हैं बहुत अच्छा नहीं है तो और अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है आप कर सकते हैं देन फाइंड देम और इट्स अ गुड फीलिंग अगेन आई एम थरिंग सो जब मैं ये कह रही थी कि कुछ ऐसा आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग अभी कनेक्टेड हैं, बट जो भी उस वक्त सात आठ साल वाली उम्र में जब ऐसी दोस्तियां होती थी ना वी फिल्ट समथिंग लाइक दैट बताइएगा कि यू अग्री विथ दैट और नॉट सुनिए तेरा साथ न छोड़ेंगे मरना जी न साध है सारी जिंदगी ये दोस्ती हम कही तेरा साथ ना छोड़ेंगे सही खाता हमने ना होता था ना ऐसे जज्बात ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे टाइप वो फ्रेंडशिप ब्रेसलेट वो छोटी उंगली से किया जाने वाला प्रॉमिस 1975 फिल्म शोले आर डी बर्मन का म्यूज़िक आनंद बख्शी के बोल आवाज़ की शोरदा और मन्ना डे की एक साथ और एक बार पर फिर पर्दे पर, पर अमिताभ बच्चन दिस टाइम विद धर्मेंद्र Till now, whatever song I played, I mean, मीन uh, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया अमिताभ इन ईच एंड एवरी सॉन्ग गेस ही दे लॉस ऑफ दोस्ती बेस्ड मूवी अराउंड दैट टाइम और अब um, बॉलीवुड में दोस्ती uh, की थीम पर बहुत सारी मूवीज बहुत पहले से बनती रही हैं और आज भी बनती हैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया है बिक नए जमाने के हिसाब से दोस्तियों को थोड़ा मोल्ड करके मूवीज़ में दिखाया जाने वाला है लग जाने लगा है लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आई गेस इट्स द सेम देयर इज सो आई थिंक जब वो सेवेंटीज़ का जो टाइम था बहुत सारी मूवीज़ इस थीम पर बनी और अमिताभ वॉज द हीरो दैट सो ये तो बात हुई बचपन की दोस्ती की नाउ फास्ट फॉर्व टू कॉलेज फ्रेंडशिप याद करिए ज़रा वो कॉलेज वाली दोस्ती कॉलेज फ्रेंडशिप्स थोड़ी डिफरेंट होती थी बॉयज़ आर ऑलवेज रेडी टू बी देयर इन ईच अदर्स एनी सेम और इनसेम डजेंट मैटर हर प्लान में और कोई अगर जैसे उनके ग्रुप में कोई एक नई भी मान रहा होता था तो चार कहते थे चल यार कुछ नहीं होगा और दो बार मना करने के बाद वो भी मान जाते थे एंड आई हैव सीन की गेट टूगेदर गेट इन टू समब्लम दिस एंड देट बट उस समय की वो जो भाई वाली दोस्ती होती है ना दैट्स लाइक एनी सेन और इनसेन प्रोग्राम दे ऑल आर टुगेदर और लड़कियों का भी ऑलमोस्ट काइंड ऑफ आप कह सकते हैं यही हाल है हम लोग परेशानियों में नहीं पड़ते थे वे चिपके चिपके अच्छा उसका क्रश उस पर है अच्छा वो उससे मिलती है दैट काइंड ऑफ बातें और इसी तरह की कई सारी बातें लेकिन देर वॉज अनदर एंगल विद बॉय एंड गर्लफ बॉय एंड गर्ल फ्रेंडशिप वो ना थोड़ा थोड़ा दोस्ती कभी थोड़ा थोड़ा दोस्ती से ज़्यादा वाली दोस्ती वो वाली फीलिंग आपके साथ था कुछ ऐसा था क्या <laughs> अजीत शर्मा ये मत अगर आपको भी ऐसा कोई याद आया अपने कॉलेज के टाइम का वो दोस्ती जब आ, सामने से तो दोस्ती है पर मन में आप कुछ कहना चाहते हैं आप नहीं कह पा रहे या इफ़ यू आर अ फीमेल हो सकता है कि आपने किसी को पसंद किया हो दोस्ती है बट यू नेवर फिगर इट आउट कि कैसे बोले तो अगर ऐसा कोई आपको याद आया है तो खुल के मुस्कुरा लीजिए विदा नेक्स्ट सॉन्ग चलिए सुनते हैं हमको तो यार दे दी यारी जान से प्यारी चाहे तोड़ दे दीवाना कैसे छोड़ दे कैसे छोड़ दे दे हमको तो यार दे दी यारी जान से प्यारी तू चाहे तोड़ दे को दीवाना कैसे छोड़ दे कैसे छोड़ दे हीरे मोती आजा मेरे दिल में आ तू है दौलत मेरी आ मेरी मंजिल में आ है मेरी तमन्ना तू कहीं न जा आए रे आ कहीं न जा दिल के हीरे मोती आजा मेरे दिल में आ तू है दौलत मेरी आ मेरी मंजिल में आ मेरी तमन्ना तू कहीं न जा आए रे आ कहीं न जा हमको खुद तो याद आते थी याद चांद से प्यारी तू चाहे तोड़ दे तुझको दीवाना कैसे छोड़ दे कैसे छोड़ दे तो या दियारी, जान से प्यारी की तू चाहे तोड़ दे तुझको दीवाना कैसे छोड़ दे कैसे छोड़ दे different era के songs right अभी ये जो सुना आपने आ जा uh, I don't remember the lyrics uh, it was 2008 टू movie एट की मूवी युवराज म्यूजिक ए आर रहमान का और आवाज़ें बनी दयाल श्रेया घोषाल और ए आर रहमान की और पर्दे पर सल्लू भैया सलमान खान विद कटरीना कैफ ये उस मतलब इस मूवी का काफ़ी सुपर हिट चार्ट बस्टर सॉन्ग हुआ था एंड जो पहला सॉन्ग आपने सुना इट वाज फ्रॉम मूवी 1977 की हम किसी से कम नहीं इट वाज अ सुपर हिट मूवी ऑल द सॉन्ग्स वर सुपर डुपर हिट ऑसम आसम सॉन्ग कलेक्शन एंड सिग्नेचर स्टाइल म्यूज़िक से तो आप समझ ही गए होंगे आर डी बर्मन का म्यूज़िक आवाज़ किशोर कुमार और आशा भोसले की और पर्दे पर इस बार समन अदर दमिताभ इट्स ऋषि कपूर विद Kajal Kiran you are listening radio free nashville a community based radio which runs on support of listeners like you you can um, donate to our radio station directly through website uh, radiofreenashville.org or as we all do lots of purchasing um, through amazon if you go to smile.amazon.com wahan jaakar if you please select the your charity and radio free nashville as your charity uh it will uh, every time you do any purchase through amazon radio free nashville will get a little uh, amount from uh, amazon and it will be a big help through because of your generosity thank you so much and i just got the update crocia croatia and france they both have one uh, one or one so it's a tense situation i am sure you who are watching um, that match sitting at home it must be really exciting going on so jo nahi sun pa rahe hain aur is samay radio par hain both teams with one goal each um aage badhte hain uh okay aap sun rahe hain desi zai ka thode gaane thodi baatein pooja ke saath aur aaj topic hai dosti i have few messages here actually zaira कहती hai friends are family to me i don't know i can survive without them jaane kyun dil jaanta hai wo hai to i'll be all right bilkul sahi farmaya zaira thanks for writing to us and uh, yahan most of us are very uh, i mean away from our families aur aise mein kabhi kabhi sirf doston ke sath khade ho jane se hi बड़ी ताकत मिलती है सो आई टोटली अंडरस्टैंड वॉट यू राइट सो जिस गाने का आपने ज़िक्र किया है फॉर्चुनेटली आई डू हैव इट विद मी चलिए बजाते हैं आपकी पसंद का गाना सुनिए Head for deep. i'll say thank you for playing this song uh, thank you zara for writing to us and uh, we enjoyed this song i um, really um mean that words tu hai to jaane kyun dil janta hai tu hai to i'll be all right aap uh, doston ke sath hone se we get this uh, you know um, feeling ki ab sath mein hai na कर ही लेंगे किसी तरह से सब ठीक ठाक <laughs> तो ये गाना था 2008 की मूवी दोस्ताना से म्यूजिक विशाल शेखर आवाज़ विशाल डडलानी पर्दे पर, पर अभिषेक बच्चन जॉन अब्राहम विद ब्यूटीफुल प्रियंका चोपड़ा लव द एनर्जी ऑफ दिस सॉन्ग और मूवी वाज काइंड ऑफ फनी थोड़ा डिफरेंट टॉपिक छुआ था इस मूवी में और उसलिए थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी थी बट ओवरऑल मूवी वॉज गुड अनदर मैसेज इज फ्रॉम अंजना कौशिक कहती हैं काश कि बचपन के दोस्त अभी भी वैसे ही मिल पाते जाने कहाँ गए वो दिन <laughs> कोई बात नहीं अंजना आजकल तो WhatsApp Facebook का ज़माना है तो आ, हो सकता है कि आप आ, फिर अब किसी दोस्त के ज़रिए उन तक पहुंच जाएँ नो no डाउट बचपन के दोस्त ना हमेशा याद आते हैं पर अब क्यों ना नए दोस्तों के साथ वो बचपन वाली यू नो नो एक्सपेक्टेशन टाइप dosti nibha li jaye more doing than uh, and less expectations next song to all the friends and their happy friendships thank you anjana for writing to us and thank you keep listening i'm going to play next song to all the friends and to their friendship suniye tere jaisa yaar kahan मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे मुझे साथा के याद तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगाकर बैठा दिया फलक पर मुझे खाक से उठाकर लव द इमोशंस इन दिस लाइन दिस सॉन्ग वॉज फ्रॉम मूवी 1981 एटी वन मूवी या म्यूजिक राजेश रोशन आवाज़ की पर्दे पर अमिताभ अगेन विद नीतू सिंह इन द फ्रेम एंड इस मूवी में ये जिस दोस्त के लिए गा रहे हैं वो थे ए, उसका रोल प्ले किया था अमजद खान जी ने देसी जायका में आज पूजा के साथ बातें दोस्ती की हमें ऐसा लगता है कि एक उम्र के बाद दोस्त बनाना इतना आसान नहीं रह जाता क्या कहते हैं आप डू यू अग्री वट आई मीन टू से हर रिश्ते की तरह दोस्ती के रिश्ते में रिश्ते में भी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं यू नो इस्पेश वक्त देना पड़ता है पेशेंस और जैसे उम्र और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं वी डू मीट न्यू पीपल नए दोस्त भी बनते हैं हाई हेलो होती है सर्कल्स बन जाते हैं बट वो वक्त और पेशेंस देकर दोस्ती गहरी होने का स्कोप ना शायद उतना नहीं रह जाता पता नहीं सिर्फ ये रीज़न है या कुछ कि हम आई डोंट नो मुझे ऐसा लगता है कि इस उम्र के इस पड़ाव पर आके नई दोस्तियाँ उनके बॉन्ड को उतना गहरा हो पाना इतना ईजी नहीं रह जाता बनती हैं पर इतना ईजी नहीं रह जाता तो Um, जितनी भी आई I मीन mean, um, कुछ अपनी ज़िम्मेदारियों के चलते फेसबुक पर दिखने वाले नंबर कुछ भी हों यू you नो know? नज़दीकी दोस्तों का दायरा सिकुड़ने लगता है कुछ अपनी ज़िम्मेदारियों के चलते दूर हो गए होते हैं कुछ से आप कांटेक्ट नहीं रख पाते बचते हैं वो जिन्हें तकलीफ़ हो या खुशी सबसे पहले आप याद करते हैं और खुद भी उनके लिए हमेशा साथ होते हैं नेक्स्ट सॉन्ग डेडिकेटेड टू दोज स्पेशल फ्रेंड्स ऑफ yours। सुनिए मनाना हमारा बने के दिन सवालों की रात जवाबों दिन कई साल हमने गुजारे यहा यही साथ खेले हुए हम जवान हुए हम जवान बचपन देखता हूँ मैं कब देखता हूँ क्या देखता हूं मैं कब देखता हूँ तेरी नजर से मैं सब देखता हूं तेरी पसंद ये हाथ है मेरे मगर इन हाथों में ताकत तुम्हार मैच में क्या चल रहा है हाफ टाइम हो गया है फ्रांस इज़ थू एंड क्रोशिया इज़ वन सो स्टिल लॉट्स ऑफ टाइम टू कवर अप नो मैटर विच टीम यू आर रूटिंग फॉर इट्स अ एक्साइटिंग मैच गोइंग ऑन एंजॉय इट अभी जो हमने गाने सुने ए यार सुन यारी तेरी इट्स 1979 मूवी सुहाग म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आवाज़ रफ़ी एंड शैलेंद्र सिंह पढ़ते पर अमिताभ बच्चन विद शशि कपूर दिस टाइम आई मीन ऐसा लग रहा है कि अमिताभ बच्चन एक सारी दोस्ती वाली मूवीज़ में बदल बदल के दोस्त बनाते जा रहे थे और इस मूवी में जो पता नहीं आपने देखी है कि नहीं अमिताभ शशि कपूर की आँखें चली जाती हैं फॉर सम रीज़न एंड अमिताभ बच्चन आई मीन इट्स नॉट सेफ अमिताभ बच्चन उनसे मोटरबाइक ड्राइव करवा रहे हैं खुद पीछे बैठ कर उनकी आँखें बनकर इट्स नॉट सेफ बट यू यू किन के द फीलिंग यू नो फ्रेंडशिप वाली तो दैट्स द मूवी सुहाग एंड जो पहला गाना था इट वाज़ फ्रॉम 1980 मूवी दोस्ताना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी के बोल ये पुरानी वाली दोस्ताना थी पहले वो गाना सुना था ना तू है तो टेढ़ी मेढी रहे वो 2008 दोस्ताना थी ये इट्स अ ओल्ड 1980 मूवी दोस्ताना आनंद बख्शी के बोल आवाज़ किशोर कुमार और रफ़ी साहब की पर्दे पर अमिताभ एंड दिस टाइम विद शत्रुघ्न सिन्हा So, दोस्ती के सब्जेक्ट में बॉलीवुड में बेहिसाब मूवीज़ बनी है पहले भी बनती थी आज भी है दोस्ती में कभी कभी गलत फहमियाँ आ जाती हैं बहुत ही टफ टाइम होता है जब आपका दोस्त कोई बहुत नज़दीकी किसी गलत फ़हमी का शिकार हो जाता है एंड देन यू फील कि आप बातों को सुलझा नहीं पा रहे हैं फॉर सम रीज़न दिस और दैट दोस्तियाँ टूट जाती हैं और उसके बाद मन में रह जाता है मलाल जैसे प्यार में होती है ना स्टेजेस पहले आपको गुस्सा आता है क्यों हुआ ऐसा देन यू कंटम्पलेट ऑन दैट ऐसा करते तो ऐसा होता तो ऐसा होता लेकिन <laughs> दोस्ती टूटने का भी तकली की भी तकलीफ़ उतनी होती है जैसे किसी यू you नो know, अपने के चले जाने की तो आज से कि अगर यू you नो know, अगर आपका कोई बहुत नज़दीकी दोस्त है जिसके साथ यू फील देट कनेक्शन उसके साथ कोई गलतफहमी हो जाती है तो कोशिश कीजिए कोशिश कीजिए कि आप उसको दूर कर सकें थोड़ा एडजस्टमेंट भी करना पड़े तो करें दोस्त इम्पोर्टेंट uh, होते हैं एक बड़ी पुरानी मूवी का एक बहुत अच्छा सा सॉन्ग है जिसको मैं थोड़ा सा बजाऊंगी बट देट्स अलॉन्ग द लाइन कुछ गलतफहमी कुछ दिस और दैट दर्द उस गाने में आई कैन आई थिंक यू कैन जस्ट रिलेट विद डेट अगर चलिए सुन के देखते हैं ठीक है फ्रॉम मूवी संगम पुरानी मूवी है ऑलमोस्ट आई थिंक 1966 की मूवी है ये और इसमें पर्दे पर थे गा रहे थे आ, राज कपूर साहब और पर्दे पर आ, फ्रेम में थे राजेंद्र कुमार और वैजंती माला तो ये जैसे एक एग्ज़ाम्पल था कि भाई अगर गलत हो जाती हैं दोस्तियाँ टूट जाती हैं उसी तरफ एक एक्सट्रीम एग्जांपल है कि अगर दोस्ती पक्की है आप सो so आपके दोस्त आपकी मदद करने के लिए वक्त पड़ने पर एक्सट्रीम्स पर भी जा सकते हैं यू नो दे जस्ट दे सुनिए दिस सॉन्ग आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन दिस मूवी एंड यू नो व सॉन्ग वट आई एम ट्राइंग टू सेिसन टू इथे जाने तुझे नहीं जाने नहीं दे तुझे जाने देगे नहीं चाहे तुझको रब बुला न रब से वाले जाने तुझे नहीं। ये था सॉन्ग मूवी थ्री इडियट से सॉरी मैंने पूरा नहीं सुनवाया बट इफ यू यू मस्ट है इसमें तीन दोस्त होते हैं एंड एक का uh, इस इस गाने में जो दिखाया जा रहा है वन इज सीरियसली इंजर्ड इन एक्सीडेंट and they all are like कुछ भी करके बस इसको बचाना है इट इज़ जस्ट सिम्बॉलिक आई एम ट्राइंग टू से जब दोस्ती पक्की होती है आपको ज़रूरत पड़ती है भले ही आप रोज़ बात ना करते हो भले ही आप रोज़ वक्त साथ ना गुजारते हो लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपके वो वाले दोस्त ना आपके बिल्कुल साथ में खड़े हुए दिखते हैं सो so, दोस्ती इज़ एज आई सेड जन्म से मिला हुआ विरासत का रिश्ता नहीं होता इसे हम बनाते हैं um, अच्छे दोस्त मिलना इतना आसान नहीं होता और सिर्फ ये एक्सपेक्ट करना कि लोग हमसे अच्छे रहें इट्स नॉट गड अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी के अच्छे दोस्त बने और अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं उनको संभाल के रखिए गलत फहमियों को अपने बीच में ना आने दीजिए और छोटी छोटी बातों का बुरा मानना अहम को सामने रखना जाने देते हैं ना <laughs> तो कार्यक्रम का अंत करती हूँ इस अम, के के, -के सॉन्ग से इट्स अ एल्बम सॉन्ग सो आज का एपिसोड था दोस्ती पर थैंक्स फॉर थैंक्स टू ज़ायरा एंड अंजना हु मैसेज दस इफ यू मिस दैट एपिसोड यू कैन ऑलवेज फाइंड द आर काइव इन ऑन आर फेसबुक पेज आप पूजा को इजाज़त फिर मिलती हूँ तब तक गुनगुनाते रहिए मुस्कुराते रहिए चलिए सीन है ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है कोई तो हो राजधार बेगरस तेरा हो यार कोई तो हो राजधार